आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम वातायनम में आज सुनते हैं यह कार्यक्रम भ्रांतो बालह किसी गांव में भरत नाम का एक बालक रहता था उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था एक प्रकार से वह हमेशा मनमानी करता था उसकी माता उसे पढ़ाने का लाख प्रयास करती किंतु वह पढ़ने के लिए तैयार न था एक दिन पड़ोस के लोगों से उसकी माता इसी विषय में बात कर रही थी सखी न जाने किम भविष्यति निवेदिते कथं व्याकुला दृश्यते आम आम कथय कथय कथं व्याकुला दृश्यते केम कथयानि मम विध्यम एव सन्ति तेषां बालकः पठनेन पलायन्ति निवेदिते तव भरतः कथं पठति प्रसन्ने मम पुत्रः भरतः न पठति चिंता मां गुरु सह पठनाय प्रेरणिय असन्ने सत्यं कथयति भगिनी किम करवाणि मम भागने यतो पूर्णरूपेण पठनात् वियुक्तः भगिनी मावद मम बालकः तु विद्यालयमेव न गच्छति भगिनी वातावर्णं भिन्नं जातम् बालाह शिष्टाचारविहीनः कर्तव्यविमुखाच संजातः भगिनी न जाने किम जातम् इदानीं बालकः विद्यार्थी जीवनस्य महत्त्वमेव न जानन्ति न जाने किम भविष्यती? महते चिन्ता किम भविष्यती? इसी बीच अपनी माता को पुकारते हुए भरत की आवाज आती है अरे माता नद्रिश्यते इदानीम भुभोक्षतो उसमी माता भरत आग अच्छा मी कथाया? भुभोक्षतो हम भोजनम दे ही रिहान भोजनम् mm. माता इदानीं निद्रां गमिष्यति पुत्र भरत समप्रति पठतु पुनः सोपयतु अहो कथं पठानी व्यर्थमेव अहम् तु स्वपيمي भरत पठति नवा हां नआम पठामि पुत्र उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ एषः पठनकालः पठतु मात भरत को पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था वसुथा उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगता जब जी में आए जो मन चाहे वही करने की कोशिश करता था इसलिए ना तो उसके सोने का समय था और ना ही उसके जागने का वो विचित्र ही जीवन पद्धति में जी रहा था भरत गाना सुनता है पठनम नरोचतेम महियम पठनम नरोचते शयनम हिरोचते मह्यम शयनम हिरोचते पितरं निवेद्यतां कश्चित जननीं निवेद्यतां पितरं निवेद्यतां कश्चित जननीं निवेद्यतां भ्रमणम पठनम नरोचते पठनम te, pathanam na roch te, mahiyam, pathanam na roch te. Bharat, etat kim? Aham tu kreditum, gachami. Putra, maa gach, ayam pathan पश्य अयम क व्यर्थमे भ्रमति प्रच्छतु अयम किमर्थम भ्रमति भो बालक कुत्र गच्छति किमर्थम भ्रमति तव नाम किम मम नाम भरतः अहम् क्रीडनाय आगतोऽस्मि युयम् आगच्छत मया सह क्रीडत अरे भरत अयम पठनकालः वयम् सर्वे पठिश्यामः अहम् तु क्रीडामि न पठामि पश्य पश्य अयम मूर्खः अस्ति कदापी ना पठती, सदैव भ्रमती क्रेड़ती चा। गच्छन्तु एते पुष्टक दासा हा। अहम्तु उद्ध्याने मनो विनो दये श्यामी। तत्राहम पशुपक्षिभी साकम मैत्रीम करिश्यामी। बगीचे में भरत भमरी को खेलने के लिए बुलाता है। स्वियम कार्यम कर तुम गच्छामी भ्रमर आगच्छ मया सह क्रीड नहीं भो अहम ना क्रीडिश्यामी अहम मधुसंग रहे व्यस्तः गच्छ तव जन्म तु निरर्थकमेव भरत चिडिया को खेलने के लिए बुलाता है ओहो बहुकार्यम करणीयम शीघ्रम्यामा चटका मम मित्राणि भवन्तु मया सह क्रीडन्तु नहीं नहीं वयम् तु नींद रचनायाम निरतः गच्छत युयम् युष्माकं जन्म निरर्थकमेव भरत कुकुर को खेलने के लिए बुलाता है अरे विलंबो जाता वा प्रतिक्षारतास कुकुर! तव मनुष्याणा मित्रमासी! ई तस्तता कि मर्थम ग््रमसी ृक्ष मूल मागछ मया सहच्या क्रीडनही भ! हमंतु स्वामिना से वायां रतो असन नास्ती क्रीडया काश, जनाः पशिवश्य स्वस्व कार्येषु नमग्नाः सन्ति केवलम अहमेव विथाभ्रमामि नहीं नहीं इतः परम अहमपि स्वकर्तव्यं विहाय न क्रीडिश्यामि अद्य प्रवृत्ति अहमपि पठिश्यामि आपने सुना सभी बालकों पशु तथा पक्षियों को अपने-अपने कार्यों में लगा हुआ देखकर भ्रमित भरत को बोध हो जाता है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 गविश द्विवेदी, वरुण, अरुण, धनश्री, स्मृति और प्रेरणा, ध्वनिंकन बटिलेंग लिंगडो और शानु मुक्सिम, निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल, निर्माण, निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीआईईटी, एनसीईआरटी